मृत्यु के पार स्वामी अभेदानंद भूमिका एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वाचर्णा यहाँ विहाय नवा गृहणति नरोपरा तथा शरीर विहाय जीर्णा सहयाति नवा जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म अपरि दोनों ही श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय से उद्धृत है पहला उक्त अध्याय का बाईसवां और दूसरा तेईसवां श्लोक है वीर अर्जुन धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है पांडव एवं कौरवों के मध्य युद्ध होना है कौरव शत्रु पक्ष होते हुए भी आत्मीय स्वजन एवं बंधु है लेकिन भाग्य का खेल ऐसा कि दोनों पक्ष युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं पांडवों की ओर श्री कृष्ण हैं जो अर्जुन के सारथी होंगे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आए हैं पर श्रद्धे गुरुजनों एवं स्वजनों के सम्मुख देख युद्ध विरथ हो त्याग कर रथ में बैठ जाते हैं अर्जुन कहते हैं दृष्टव सजनमुजुष समुपस्थित सीदंतिम गात्री मुखम च पिशुष्य मतुला शुरा पौत्रा संबंधिनस्तथा हंत मेंक्षा घनि मधुसूचना एवं मुक्त अर्जुन खे रथोप्य उपावि विशिद्र सोक संविघ्न मानसहा यह अर्जुन विषाद योग अध्याय है विषाद इसलिए कि अर्जुन के समस्त श्रद्धेय एवं स्नेह के पात्र युद्ध क्षेत्र में समुपस्थित होकर मृत्यु लोक की यात्रा को तत्पर हैं। उन सभी के मृत्यु अनिवार्य है वास्तव में यह पश्चाताप अर्जुन के हृदय में दया के कारण नहीं बल्कि माया से भ्रमित होने एवं मोह मोहा होने के कारण हुआ श्री रामकृष्ण देव ने कहा है सभी प्राणियों में हमारे हरि हैं यह समझकर सभी के प्रति समान प्रेम समान स्नेह रखो दया और माया दोनों ही अलग वस्तुएं हैं माया का अर्थ है अपनों के प्रति ममता अर्थात पिता माता भाई बहन स्त्री पुत्र के प्रति प्रेम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और समदृष्टि ही दया है किसी के मन में दया भाव होना ईश्वर की दया है दया से ही समस्त जीवों की सेवा होती है माया भी ईश्वर की ही है माया के द्वारा वे अपने स्वजनों की सेवा करा लेते हैं परंतु एक बात है माया से मुग्ध होकर व्यक्ति बंधन में आवत होता है जबकि दया से चित्त शुद्ध होता है तथा धीरे धीरे बंधन मुक्ति होती है तभी तो रण क्षेत्र में आत्मीय स्वजनों को देखकर अर्जुन के मन में मोह एवं माया उत्पन्न हुई यह मोह एवं माया तो आत्मीय स्वजनों की देह सत्ता के ऊपर ही हुई किंतु यह शरीर तो अजर अमर नहीं शाश्वत नहीं इसका तो क्षय एवं नाश होता है किंतु शरीर के भीतर निवास करने वाली अशरीरी आत्मा का कभी नाश नहीं होता वह तो जन्म मृत्युहीन अमर एवं शाश्वत है अर्जुन को भी शारीरिक मोह हुआ था देहात्म तो बोध से ग्रसित होकर ही अर्जुन अपने आत्मी बंधु बांधवों को देख रहे थे तथा सोच विचार कर रहे थे उनकी अमर एवं शाश्वत आत्मा की ओर उनका ध्यान गया ही नहीं इसीलिए मोहाक्षण अर्जुन की ज्ञान दृष्टि जागृत करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था क्लेब्यम मास्म क्लैभ्यम मासम गाराथ क्षुद्रहृदय दौर्बल्यम तकोत्तिष्ठ पर तप श्रीकृष्ण ने कहा न जातु तेवाहम न नव नेमे जना न चैव न भविष्या सर्वे वयमतः परम हे अर्जुन तुम जिनके लिए देह बोध अर्थात देह के नाश से मृत्यु होगी ऐसा समझकर शोक कर रहे हो वास्तव में उनमें से कोई जन्म से पहले नहीं था तुम भी नहीं थे ये समस्त नृपतिगण भी नहीं थे और यदि कहते हो कि मृत्यु के बाद यह देह लेकर तुम रहोगे अथवा ये सब रहेंगे सही नहीं है यह सब सोचकर तुम भारी गलती कर रहे हो श्री कृष्ण ने और भी कहा अर्जुन इस बात को भली भांति जान लो कि जिसकी सत्ता है जिसका अस्तित्व है उसका नाश कभी नहीं हो सकता क्योंकि सद्वस्तु की सत्ता सभी काल में और सदैव विद्यमान रहती है और रहेगी इस परिवर्तनशील जगत में आत्मा ही अपरिवर्तनीय एवं सत है अतः तुम देह दृष्टि का त्याग करो आत्म दृष्टि में प्रतिष्ठित हो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह अतः आत्मा सर्वदा ही सत्य एवं अविनाशी है जिसका जन्म नहीं मृत्यु नहीं जो देह सीमा में आबद्ध नहीं जो समस्त शरीरों एवं जगत में सर्वत्र चैतन्यमय है अर्थात जो एक एवं अद्वितीय चैतन्य रूप में विद्यमान है पूर्ववर्णित वाषाश्य जीवनानी तथा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म अमृत से च आत्मा के अमृतत्व तथा जन्मशील एवं मरणशील वस्तुओं के बार बार जन्म लेकर समाप्त हो जाने के प्रसंग में कहे गए हैं कहा भी जाता है जो जन्मेगा वह मरेगा अर्थात जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी ही किंतु जो अजन्मा है उसकी मृत्यु भी नहीं अजर अमर के संबंध में जन्म एवं मृत्यु का प्रश्न उठता ही नहीं सांख्य दर्शन में कपिल मुनि भी यही कहते हैं नाश का अर्थ है कार्य का कारण अवस्था में लौट जाना कार्य होने पर कारण रहेगा एवं कारण रहने पर उसका कार्य भी होगा इसलिए कार्य कारण संबंध भी माया रूपी जगत से ही संबंधित है मायातीत जो राज्य है उससे संबंधित नहीं इस ज्ञान रूपी आत्मा का सिंहासन जहाँ प्रतिष्ठित है वहाँ कार्य एवं कारण नहीं है वह तो कार्य कारणातीत है इस कार्य कारण एवं जन्म मृत्यु से अतीत जो वस्तु है वही सत्य एवं परमार्थिक तत्व है उसी तत्व की उपलब्धि हेतु तो जन्म के साथ साथ मृत्यु पर भी विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि जन्म होने से मृत्यु होगी और मृत्यु को स्वीकार करने से जन्म होगा यह केवल व्यवहारिक एवं सांसारिक तत्व एकमात्र जन्म मृत्युशील शरीर से ही संबद्ध है शाश्वत आत्मा के साथ इस सांसारिक एवं पार्थिव तत्व का कोई संबंध नहीं है स्वामी अभेदानंद महाराज ने मृत्यु के पार तत्व की विवेचना की है जिससे जन्म मरणशील मायाशक्त मानव उस जन्म मरणाति आत्मसत्ता के रहस्य को जान सके प्रायः अधिकांश लोगों का विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात मानव की सत्ता अथवा अस्तित्व रहता नहीं वह शून्य में ही विलीन हो जाता है किंतु वास्तविकता यह नहीं है मनुष्य ही क्यों सकल प्राणी ही अपने अपने संस्कार एवं कर्म फलानुसार इस भोग भूमि संसार में कुछ समय कर्मफल का भोग करते हैं और नवीन संस्कार एवं कर्म फल अर्जन करते हैं और तात्कालिक भोग समाप्त होने पर पृथ्वी पृथ्वीलोक से विदा लेते हैं स्वामी अभेदानंद महाराज कहते हैं कि यदि प्रवृत्ति एवं कामना वासना का मार्ग है तो यह विदा सर्वदा के लिए नहीं क्षण भर के लिए है एवं यह विच्छेद और मिलन अनंत काल तक चलता रहता है किंतु निवृत्ति मार्ग अवलंबन करने पर इस मिलन तथा विच्छेद नाटक का अंत हो जाता है और तब केवल मात्र ब्राह्मी स्थिति अथवा आत्म स्थिति ही रह जाती है तब समस्त मनुष्य एवं प्राणी उसी जन्म मृत्युहीन आत्मा में जो अविकृत एवं परिशुद्ध रूप में सर्वव्यापक सर्वानुसूच शाश्वत परम सत्ता है प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब मृत्यु लोग अथवा परलोक का प्रश्न उठता ही नहीं तब तो केवल अमरात्मा की अमृत सत्ता ही रहती है तब स्थिति और प्रकाश एक साथ ही रहता है देश काल आदि का कोई चिन्ह अथवा उपाधि रहती नहीं इसी संबंध में आचार्य गौरपाद ने कहा है तत्व्यात्मक दृष्टा तत्व दृष्टवा तो बाह्यत तत्व भूतस्त सदाराम तत्वाद्रच्युत भवे तब मानव सदा सत्ता सर्व एवं सर्वप्राणी सत्ता एक ही परम रूपी अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित रहती है आत्मा चबायाभ्यजोह पूर्वोन परोहस्त वोह बाह्यो कृष्ण आकाशवत्सर्वगत सूक्ष्म निस्कलो निष्क्रिय यही सर्वगत अद्वैत प्रतिष्ठा ही प्रत्येक जीवात्मा के लिए काम्य है दो मृत्यु के पार एक रहस्यमय देश है जहाँ न सूर्य है न चंद्रमा और न ही नक्षत्र जिस देश में स्थूल कुछ भी नहीं जहाँ केवल सूक्ष्म भावना एक सूक्ष्म चिंतन का राज्य है इसे चिंतन के राज्य को ही मनोराज्य अथवा स्वप्न राज्य कहा जाता है मांडव के उपनिषद में इसी मनोराज्य का आभास मिलता है विश्व ही स्थूल भूंग नृत्यम तेजसम प्रविवक्त भुगत स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविवक्तंतु तेजसम विश्व या विराट विश्व चराचर रूप में वास्तव में आलोकित है यह जगत तो इंद्रियों का जगत है स्थूल भोगों का जगत है किंतु तेजस अथवा मन का जगत इससे भिन्न है कहने का तात्पर्य यह है कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श के स्थूल भोग का जो जगत है उसमें मनुष्य अथवा समस्त प्राणी इंद्रियों की सहायता से स्थूल विषयों का ही भोग करते हैं किंतु मृत्यु होने पर सभी का सूक्ष्म शरीर स्वप्न लोक या मानस लोक में चला जाता है वहाँ केवल मन का विलास है चलना फिरना खाना देना लेना सभी समस्त परलोकवासी जीवात्मा मन से ही भोग करते हैं इसीलिए यह मनोलोक अथवा मनोराज्य है यह लोक स्थूल इंद्रियों का राज्य है जबकि परलोक सूक्ष्म मन एवं मानसिक संस्कारों का राज्य है यह लोक एवं परलोक इसलिए जागृत अवस्था एवं स्वप्नावस्था है जागृत अवस्था में मनुष्य जो जो कार्य करता है स्वप्नावस्था में उन्हीं के संस्कार मन व मनलोक में रहते हैं तथा जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में उन्हीं सबका भोग करती है किंतु सुसुप्ति में सब कुछ का कारण संस्कार रूपी अज्ञान रहता है तथा यह कारण अज्ञान भी शुद्ध आत्मा का सहयोगी बनकर रहता है तभी तो कहा गया है आनंदस् तथा प्राज्ञ प्राज्ञ अर्थात जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में कारण अज्ञान के साथ रहता है बीज निद्रा युक्त प्राज्ञ है बीज या कारण अज्ञान वही है जिस प्रज्ञान के लिए जीवात्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर कामना वासना की प्रेरणा से समस्त भोग वस्तु की सृष्टि करती है इसी कारण अज्ञान के परे ही विशुद्ध आत्मा का ज्ञानमय एवं आनंदमय राज्य है विशुद्ध आत्मा के ज्ञान में राज्य को तुरीय अथवा चतुर्थ कहते हैं जो स्थूल या जागृत सूक्ष्म या स्वप्न और कारण या सुषुप्ति अवस्था के परे है जो कि आत्मा अथवा ब्रह्म का स्वरूप राज्य है यह स्वरूप राज्य ही प्रत्येक मनुष्य और जीवों का काम्य एवं लक्ष्य है स्वरूप राज्य में कामना वासना का लेश मात्र नहीं जहां द्वैत अर्थात दो का ज्ञान नहीं जहां केवल अखंड ज्ञान एवं शाश्वत आनंद है इसी परे अर्थात अतीत एवं चतुर्थ राज्य में अज्ञान के रहने पर सुषुप्ति एवं सुषुप्ति लोकवासी जीव को प्राग्ञ कहा जाता है आचार्य गौरपाद मांडव के कारिका में प्रज्ञा प्राज्य सुषुप्ति अवस्था तथा शुद्ध आत्मा अर्थात तुरी अवस्था की भिन्नता दिखाते हुए कहते हैं स्वप्न निद्रा युतावाद्यौरां न निद्रां नानिद्रा नवप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता जागृत अवस्था की जीवात्मा विराट तथा स्वप्न अवस्था की जीवात्मा तेजस स्वप्न एवं निद्रा युक्त रहती है कारण अवस्था के जीवात्मा प्राग्ञ रहती है किंतु प्राग्ञ स्वप्न रहित है और केवल निद्रा युक्त है एवं तुरी अथवा विशुद्ध आत्म स्वरूप में निद्रा नहीं होती अतः स्वप्न भी नहीं है कार्य कारण संबंध से ही जागृत एवं स्वप्न आदि अवस्था का निर्माण होता है कार्य कारण संबंध से ही यह या पृथ्वी रूपी भोग लोक तथा तो परलोक या मनोलोक की स्थिति है कारण अज्ञान का राज्य ही सुसुप्ति अवस्था है इसीलिए सुसुप्ति में भी कार्य कारण संबंध रहता है आचार्य गौणपाद ने कहा है बीजनिद्रा युक्त प्राज्ञ साचा तुर्य नीद्यते कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के पश्चात सभी संस्कारों का भोग जीवात्मा करती है और जब सभी संस्कारों एवं मनोलोक से परे महासुषुप्त की अवस्था में जीवात्मा पहुँचती है तब निद्रा नहीं रहती एवं निद्राजन्य स्वप्न भी नहीं रहते तब केवल सुषुप्ति की अवस्था रहती है इस अवस्था में विदेही आत्मा कारण अज्ञान से आबद्ध रहती है पहले ही कह चुका हूँ कि इसी कारण अज्ञान से ही मन की कल्पना एवं सूक्ष्म जगत तथा वास्तविक पृथ्वीलोक स्थूल जगत की सृष्टि होती है ईश्वर भी इसी माया रूपी कारण अज्ञान की सहायता से इच्छा मात्र में विश्व चराचर जगत की सृष्टि करते हैं ईश्वर की सहयोगी माया ही विश्व प्रकृति है माया ही कारण अज्ञान का समुद्र है इसी सागर में वासना कामना की असंख्य लहरें उठती हैं पहले सूक्ष्म आकार में फिर स्थूल स्थूलाकार में तथा फिर विश्व चराचर आकार में यही सृष्टि का क्रम धारा अथवा विकास स्तर है कारण अज्ञान रूपी माया निद्रा में ही इस विश्व चराचर जगत का प्रत्येक जीव व प्राणी सोया हुआ है किंतु जिस दिन सुसुप्ति समाप्त होती है जीव माया निद्रा से जागृत हो जाता है एवं उसी दिन उसके जन्म मृत्यु का चक्कर स्थिर एवं निश्चल हो जाता है और वह अपने यथार्थ आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है अनादि मायासुभ तो यदा जीव प्रबुद्ध अदम अनिद्रम अश्वपनम अद्वैतम बुद्धते तदा अनादि माया अर्थात अनादि काल से जीवों का अहम मम मैं एवं मेरा आदि सीमाबद्ध मनोभाव की सकता है यह सीमित मनोभाव ही स्वप्न है इसी सीमाबद्ध मोह निद्रा में निमग्न संसारी जीवात्मा ही शुभ्त है किंतु जब विवेक विचार की सहायता से जीवात्मा अपने भेद शून्य एवं बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है तब वह समस्त अवस्थाओं जागृत स्वप्न तथा सुसुप्ति एहलोक परलोक और अज्ञान लोग सभी से पार हो जाती है एवं जीवात्मा से मुक्त होकर शिवत्व तथा ब्रह्म स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाती है यह सर्व संस्कार रहित मायाहीन अवस्था ही जीवात्मा का स्वभाव और निज स्वरूप है असंख्य वासनाओं एवं भोगेक्षाओं के कारण ही जीव संसार मोह से आबद्ध है इस बंधन का अर्थ है इहलोक एवं परलोक के चक्रीय पथ का यात्री होना इहलोक है तो परलोक भी है और वासना तथा प्रवृत्ति है तो वासना वासनाहीनता एवं निवृत्ति की आशा भी है इसी कारण मनुष्य पहले इस जगत अर्थात स्थूल भोग के संसार में निवास करता है तब स्थूल भोग से वित्रृष्णा होने के बाद सूक्ष्म भोग जगत में प्रवेश कर मन की सहायता से सूक्ष्म संस्कार का भोग करता है इसके बाद वह नृत्ति के प्रथम स्तर कारण अवस्था में जाता है परंतु यहाँ भी प्रवृत्ति के बीज समूल रूप से नष्ट नहीं होते इस अवस्था में भोग तो नहीं करता परंतु भोग का कारण अथवा संस्कार उसके भीतर बीज रूप में उपस्थित रहता है तब विवेक एवं विचार की सहायता से वह बीज विहीन भी संस्कार में प्रवेश करता है यह आनंद लोक वास्तव में लोक नहीं है वरण केवल आनंद स्वरूप की ही प्राप्ति है अद्वैतम परमार्थतः अद्वैत अथवा सर्वद्वहीन प्राप्ति का लोक ही सर्वभाव विकार वर्जित अवस्था है इसीलिए गौरपाद ने कहा है माया मात्र द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः द्वैत अथवा इहलोक परलोक जागृत स्वप्न मर्द्य स्वर्ग ये सभी द्वैत ज्ञान अथवा माया है यहाँ माया कहने से हम इन दोनों को सत्य मानते हैं तथा पार्थिव सत्ता को सत्य मानकर मृत्यु लोग तथा परलोक के भय से भयभीत होते हैं यह सत्य है कि द्वैताद भयम दो होने से ही भय है यह पृथ्वीलोक तो भोग भूमि है भोगभूमि हम शब्द स्पर्श रूप रस, गंध से घिरे विश्व सौंदर्य को जीवन का सर्वस्व और परमार्थ मानकर भोग करते हैं एवं इहलौकिक भोग के पश्चात पुनः पर लोग गमन कर वहाँ भी विश्व की समस्त वस्तुओं के सूक्ष्म संस्कारों का भोग करते हैं तभी तो भोगों का अंत नहीं है शास्त्र कहते हैं कि शांति भोग में नहीं वरंच त्याग में है त्याग का अर्थ है वासना एवं कामना का त्याग यह त्याग भावना आते ही जीवात्मा परम अमृत रूप होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है तभी ऐलोक एवं परलोक के आवागमन की चिर समाप्ति हो जाती है स्वामी अभेदानंद महाराज कहते हैं कि यद्यपि मृत्यु मनुष्य के हृदय में भय का संचार करती है परंतु मृत्यु के पश्चात पर परलोक की सृष्टि भी यही आशा करती है कि इस्लोक के पश्चात परलोक भी है एवं परलोक में भी जीवात्मा की सत्ता बनी रहती है जो वस्तुतः सूक्ष्म एवं छाया शरीर है वही परलोकवासी विदेही आत्मा इस भूमि पृथ्वी पर पुनः जन्म ग्रहण करती है